शिवानंद स्मृति संग्रह शिवानंद स्मृति संचयन स्वामी अलोकानंद, एक युवक भक्त मठ दर्शन के लिए गया ठाकुर को प्रणाम कर नीचे जाते ही उसने देखा कि प्रधान मठ भवन के बरामदे में एक कुत्ता मल त्याग कर गया है उस पर किसी का ध्यान नहीं गया बाद में एक वृद्ध सन्यासी ने उसे देखते ही एक कागज़ में उठाकर निकट के एक भक्त से कहा इसे गंगा के किनारे वाली नाली में डालकर फेंक दो उसके फेंक आने के बाद उन्होंने पूछा क्या तुम साध होगे साधु होगे? भक्त ने तब तक कुछ भी निश्चय न कर सकने के कारण कहा अभी मैं कुछ निश्चय नहीं कर सका हूँ सुनकर उन्होंने कहा समय चला जा रहा है जो करने का है शीघ्र कर डालो भक्त को बाद में ज्ञात हुआ कि जिन्होंने निर्विकार चित्त से कुत्ते का मेला साफ कर मठ भवन को सुचित शुद्ध किया वे ही महापुरुष महाराज हैं इससे उस भक्त के आश्चर्य की सीमा नहीं रही वह चकित होकर सोचने लगा कि यही श्री श्री ठाकुर के साक्षात संतान अंतरंग पार्षद मठ के अध्यक्ष हैं किंतु कैसे अभिमान शून्य जो काम नौकर चाकर या अन्य लोग करते हैं उन्हें उन्होंने स्वयं यत्न के साथ किया इस घटना से उस भक्त के जीवन में एक बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई बाद में हमने महापुरुष जी को कहते सुना है देखो यह मठ भवन श्री ठाकुर का है ठाकुर सदा यहाँ विराज रहे हैं कहीं महिला आदि पड़ा न रहे उसकी ओर सभी की दृष्टि रहनी चाहिए ठाकुर मैल गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे महापुरुष महाराज को जब मैंने प्रथम बार देखा उस समय वे सबल और समर्थ थे अपना काम काज स्वयं भी कर लेते थे मठ भवन के दुमझले वाले कमरे में रहते थे मठ के पुराने ठाकुर घर के नीचे जहाँ पहले तरकारी काटी जाती थी वहाँ सबके साथ वे प्रसाद पाते थे गर्मी के दिनों में संध्या समय से आरती के अनंतर मठ के आंगन में आम्र वृक्ष के नीचे या गंगा किनारे बैठते थे वे भोर में ठाकुर घर के दरवाजे के पास बैठ बहुत देर तक ध्यान करते थे अनेक साधु ब्रह्मचारी भी ठाकुर घर के बरामदे में बैठकर ध्यान जप करते थे ध्यान के समय उन्हें इतना गंभीर ध्यान होता था कि उनका सिर सामने की ओर झुक जाता था इस प्रकार से वे बहुत देर तक बैठे रहते थे शरीर का बाहरी ज्ञान नहीं रहता था इसके अनंतर उनका शरीर क्रमशः स्वस्थ होने लगा ऊपर से नीचे उतरना प्रायः बंद होने लगा अंतिम दिनों में नीचे उतरना एकदम बंद हो गया था अपने कमरे में बैठे रहकर ही ये सारे विषयों का समाचार लेते थे कि इसी समय एक दिन उनके मन में इच्छा हुई कि मठ भवन के चारों ओर घूम कर देखें उस समय ठंडी में डंडी में बिठाकर उन्हें मठ भवन के चारों ओर घुमा लाया गया उससे उन्हें इतना अधिक आनंद मिला कि भाषा द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता जो सामने आता उसी से कहते आज मठ के चारों ओर डंडी में बैठकर घूमकर देख आया हूँ उस दिन मेरे आते ही उन्होंने कहा तेरा बगीचा देख आया हूँ उस समय मठ के बगीचे के कामकाज की देखरेख करता था संभवतः यही उनका अंतिम नीचे उतरना था उसके अनंतर जब तक उनका शरीर था वे दुमंजिले पर ही रहते थे नित्य प्रातः काल ठाकुर घर के से आकर साधु ब्रह्मचारी लोग उन्हें प्रणाम करने आते थे उस समय वे सबसे कुशल प्रश्न आदि पूछते थे किसी के अनुपस्थित रहने से दूसरों से पूछते थे वह कहाँ है किसी के अस्वस्थ होने की बात जानने पर यह चिकित्सा और पथ्य आदि की यथा योग्य व्यवस्था करते थे पुत्र के बीमार होने पर जैसे पिता व्याकुल होते हैं वे भी वैसे ही व्याकुल दिखाई पड़ते थे स्वामी करुणानंद भगंदर रोग के शल्योपचार के लिए कलकत्ते के किसी अस्पताल में भर्ती हो गए थे प्रातःकाल प्रणाम के समय कई दिनों तक उन्हें न देखकर उन्होंने दूसरों से पूछा करुणानंद कहाँ है कई दिनों से वह दिखाई क्यों नहीं पड़ता उत्तर में एक साधु ने कहा वे भगंदर के ऑपरेशन के लिए कलकत्ते के किसी अस्पताल में भर्ती हुए हैं वह वहां अब कैसा है पूछने पर कोई कुछ ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सका इससे उन्होंने अत्यंत असंतुष्ट होकर करुणानंदन स्वामी का समाचार लाने के लिए तुरंत एक व्यक्ति को भेजा इधर वे अत्यंत उद्विग्न होकर थोड़ी थोड़ी देर में सेवकों से पूछने लगे कोई खबर आई खबर लाकर उन्हें विस्तृत रूप से बताने पर वे शांत हुए ऐसा ही था उनका विशाल हृदय पुत्र के समान वे साधु ब्रह्मचारियों का पालन करते थे फिर कोई अनुचित कार्य करे तो उसे वे शासन या वर्जन करने में भी नहीं चुकते थे जिससे साधु भक्तों का सब प्रकार से आध्यात्मिक कल्याण हो तथा उनका जीवन मंगलमय बने उस पर उनके सावधान दृष्टि थी श्री ठाकुर के भोग के लिए क्या रसोई होगी वह भंडारी महाराज रोज सुबह उनके पास लाकर प्रणाम करके जता देते थे जैसे श्री श्री ठाकुर का भोग राग सेवा पूजा अच्छी तरह हो और मठवासियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके प्रति उनकी सदा दृष्टि रही उन्हें प्रणाम करने पर जब वे प्रसन्न दृष्टि से कैसे हो पूछते तो उसी छोटी सी बात से ही प्रणाम करने वाले का मन आनंद से भर जाता और उस दिन दिन भर आनंद की लहरें उसके हृदय में चलती रहती थी मठ के उतने कामकाज करके भी उस आनंद में कोई कमी नहीं आती उनके समीप निवास करके मालूम होता कि स्वर्ग में रह रहा हूँ एक विमल आनंद से अंतर परिपूर्ण रहता था लोगों की विनती प्रार्थना अधुरोध का आदि से हंसते हुए सुनते थे यद्यपि वे बहुत सामान्य दो चार बातों से उनका उत्तर देते उसी से वे प्रसन्न होकर चले जाते थे एक ब्रह्मचारी ने एक दिन अपने मन की अशांति दूर करने के लिए महापुरुष महाराज से प्रार्थना की उन्होंने अत्यंत करुणा के साथ आशीर्वाद देकर कहा तुम्हें निश्चित शांति लाभ होगा मैं कहता हूं, विश्वास रखो उनके उस अमोघ आशीर्वाद से ब्रह्मचारी का मन शांत हुआ मठवा से एक ब्रह्मचारी को इच्छा हुई कि महापुरुष महाराज की सेवा करे उसका मनोभाव जानकर सेवक ने बताया देखो महापुरुष महाराज लिलुआ ट्यूब का जल पीते हैं यदि तुम रोज वह जल एक घड़ा ला दो तो उनकी अच्छी सेवा होगी उस दिन से ब्रह्मचारी महापुरुष जी के लिए एक घड़ा जल रोज लाकर अपने की को कितार समझने लगे शास्त्र में लिखा है ब्रह्मज्ञ्य महापुरुष की सेवा करने से यह और परलोक दोनों में अशेष कल्याण होता है श्री ठाकुर का भोग ठीक समय पर हो और खाने की घंटी ठीक समय पर बजे इस पर भी उनकी दृष्टि थी देर होने पर वे अवश्य ही उसकी कैफियत मांगते थे वे कहते ठाकुर देर में भोजन पसंद नहीं करते थे ठाकुर का अन्न प्रसाद और फल मूल आदि उन्हें रोज दिए जाते थे वे सभी कुछ थोड़ा थोड़ा चख कर देखते कि भोग राग ठीक होता है या नहीं थोड़ा सा चख कर ही वे सब समझ लेते थे एक दिन खीर बटलोई की पेंदी में कुछ जल गई थी उंगली की नोक में थोड़ी खी, खीर जीभ पर लगाकर ही वे समझ गए और रसोई ब्राह्मण को बुलाकर कहा खीर जल गई है आगे ऐसा ना हो जिस पर जिस काम का भार हो किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर ने उसी को उस विषय में कहते वे स्वयं मठाध्यक्ष थे लेकिन कभी वे अपना अधिकार नहीं दिखाते थे एक दिन उन्हें मठ के गायों को केला खिलाने की के इच्छा हुई भंडारी के पास आकर उन्होंने कुछ केले मांगे भंडार में उस दिन केले अधिक नहीं थे उन्हें देने पर ठाकुर के नैवेद्य के, के लिए केला नहीं बचेगा इस कारण भंडारी ने कहा महाराज मैं केला नहीं दे सकूंगा क्योंकि आपको देने से वह ठाकुर के भोग के लिए नहीं रहेगा तो भी वे कुछ केले देने के लिए भंडारी से कहने लगे और भंडारी भी बराबर इनकार करने लगा बाद में भंडारी को जब चेत आया कि स्वयं महापुरुष केले मांग रहे हैं तब उसने उन्हें कुछ केले दे दिए वे भी केले पाकर प्रसन्नता के साथ गायों को जाकर खिलाने लगे आश्चर्य है कि उसके बाद ही ठाकुर के भोग के लिए एक भक्त बहुत से केले लाकर आ उपस्थित हुआ हर विषय में ठाकुर के ऊपर उनमें निर्भरता थी छोटा बच्चा जिस प्रकार माँ के ऊपर निर्भर रहता है उसी प्रकार वे भी सदा उन विषयों में ठाकुर के ऊपर निर्भर होकर पड़े रहते थे अहंकार लेस मात्र भी उनमें नहीं था सोलह आने ठाकुर पर निर्भर एक दिन उनके मन में इच्छा हुई कि दक्षिणेश्वर जाकर भवतारिणी के मंदिर आदि का दर्शन करें उस समय वे प्रायः अस्वस्थ थे कमरे से बाहर जाने की शक्ति नहीं थी उन्हें स्वामी जी के कमरे के उत्तर बरामदे में एक कुर्सी दी गई वे बहुत कष्ट से सेवकों के कंधे के सहारे बाहर आकर बैठ गए और मंदिर आदि का दर्शन करने लगे वहाँ के मंदिर आदि स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे उस समय भी उनकी दृष्टि शक्ति अच्छी थी मंदिर देखकर प्रणाम करते हुए वे आनंद प्रकट करने लगे ठाकुर सेवा के लिए कोई कुछ ला दे या बगीचे में कुछ उत्पन्न हो तो वह वस्तु बहुत मामूली होने पर भी वे बहुत ही प्रसन्न होते और सदमुख से उसकी प्रशंसा करते मठ के आंगन के पास एक छोटी सी क्यारी में बड़दा दो चार सब्जी के पौधे लगाते थे उसमें कुछ खीरा आदि भी उत्पन्न होते थे वह तोड़ लाकर कर बड़दा उन्हें दिखाते देखकर वे प्रसन्न होकर कहते बहुत अच्छा बड़दा इन्हें ठाकुर भोग के लिए भंडार में दे दो एक दिन एक ब्रह्मचारी के पिता ठाकुर सेवा के लिए कुछ शक्कर को पोली मिठाई लाए भंडारी ने वह उन्हें दिखाया इससे उन्होंने प्रसन्न होकर ठाकुर के भोग में देने के लिए कहा और ब्रह्मचारी को देखकर उसके पिता के संबंध में कहा तुम्हारे पिताजी बहुत निष्कपट हैं बड़ी भक्ति से ठाकुर के लिए वह लाए हैं अंतर में भक्ति है उनकी दया भी असीम थी यदि कोई गृहस्थी के अभाव से व्याकुल और निरुपाय होकर उनके पास आता तो वे केवल मीठी बातों से और उसे फल मिठाई देकर ही संतुष्ट नहीं होते थे शक्ति के अनुसार उसे आर्थिक सहायता भी करते थे जीव जंतुओं पर भी उनकी करुणा का अंत नहीं था वे कुत्ते को भैरव का वाहन समझकर बराबर ही खूब प्यार करते थे उन्हें यत्नपूर्वक खिलाते थे मठ की गायों का भी वे आदर यत्न करते थे जब तक वे नीचे उतर सकते थे तब तक अपने हाथ से उन्हें घास देते और प्यार करते थे कभी कभी केले का समूचा गुच्छा लाकर उन्हें खिलाते थे गौमाताओं की सेवा में वे बहुत आनंद पाते थे मठ में त्याग और तपस्या का भाव जिससे उज्जवल रहे उसके प्रति उनकी तीव्र दृष्टि थी उन्होंने स्वयं जीवन का अधिकांश समय तपस्या में बिताया इस कारण साधुओं को वे तपस्या आदि के लिए बहुत उत्साह देते और कहते थे देखो बेटा श्री रामकृष्ण ही सत्य है हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर लाभ वयस रहते हुए खूब साधन भजन कर लो श्री भगवान को अंतर में प्रतिष्ठित करो तभी शांति पाओगे श्री श्री ठाकुर और श्री श्री माँ के जन्मस्थान कामाल पुकुर और जयराम भाटी को वे महान तीर्थ मानते थे ठाकुर और माँ के वंश में जो लोग उत्पन्न हुए हैं उन स्वजन वर्गों के प्रति वे बहुत आदर और स्नेह करते थे एक दिन मठ में एक ब्रह्मचारी से उन्होंने कहा देख अनेक वर्ष पहले एक बार शशि महाराज और मैं कामार पुकुर और जयराम भाटी दर्शन के लिए गए थे जयराम भाटी में उस समय कुछ भी नहीं मिलता था इस कारण तुम लोगों के ग्राम कयापाठ बदनगंज गया था कयापाठ बदनगंज जयराम भाटी से पाँच मील पश्चिम में है वहाँ रवि और बृहस्पतिवार को हाट साप्ताहिक बाजार लगता था बहुत दूर के लोग तरह तरह की चीज़ें लाकर वहाँ क्रय विक्रय करते थे हाट में चीज़ें खरीद ली गई खचिया भर गई किंतु लाऊ कैसे एक सज्जन ने हमारी अवस्था देखकर अपने मकान में हमें बुलाया और कहा लेक जाकर एक छोटे ठाकुर घर के बरामदे में बिठाकर कुछ जलपान कराया वे सज्जन बहुत ही सरल स्वभाव के और भक्तिमान थे उसके बाद बाजार का सौदा ढो लाने के लिए एक मोटिया बुला लिया गया उससे पूछा तुम देराम बाटी का रास्ता जानते हो ना? उसने कहा जी हाँ बाबू जानता हूँ फिर उसके सिर पर सामान लाद कर, कुछ दूर आने के बाद उसने कहा बाबूजी किस रास्ते से जाना होगा मैं समझ नहीं पा रहा हूं तब रास्ते के लोगों से पूछते पूछते हम जयराम भट्टी वापस आए समझ नहीं पा रहा हूं इस बात को बारंबार कह कह कर, कर वे हंसने लगे उस ब्रह्मचारी के पिता ने भी उससे अनेक बार कहा था एक बार हाट में जाकर देखा दो सुंदर सन्यासी जयराम बाटी से सौदा खरीदने के लिए यहाँ के हाट में आए हैं धूप और गर्मी से उनके आंख मुँह लाल हो गए हैं देखकर मैं उन्हें घर में बुला लाया और ठाकुर के बरामदे में बिठाकर उन्हें कुछ मिष्ठान से जलपान कराया था इस घटना से बहुत दिनों बाद राज वृद्धवश्य में वे मठ में उस ब्रह्मचारी को देखने के लिए आए और उन्होंने महापुरुष महाराज से दीक्षा की प्रार्थना की महापुरुष महाराज ने कृपा करके उनकी इच्छा पूरी की वे करुणा के अवतार थे जो कोई दीक्षा प्रार्थी होता बिना बिचारे उसी को श्री श्री ठाकुर का नाम देते थे वे कहते थे श्री श्री ठाकुर ही इस युग के अवतार हैं जो उनका ध्यान करेगा नाम जपेगा वही उद्धार पा जाएगा पहले वे ठाकुर मंदिर में जाकर श्री श्री ठाकुर की पूजा करके दीक्षा देते थे अंतिम वयस्य में जब चलना फिरना कठिन हो गया तो अपने कमरे में बैठकर ही दीक्षा देते थे श्री ठाकुर के ऊपर आपकी श्रद्धा भक्ति जिस प्रकार थी उसी प्रकार अन्य देवियों के प्रति भी उनकी श्रद्धा भक्ति बहुत ही गंभीर थी उनके इच्छा अनुसार सेवागण प्राय रोज ही विभिन्न देवियों के स्त्रोत्र गीता उपनिषद आदि पढ़कर उन्हें सुनाते थे वे बहुत ही ध्यान देकर सुनते थे और पाठ के अंत में सार सिद्धांत सुनाकर सबको आश्चर्यचकित कर देते थे एक दिन उनके सामने उपनिषद का पाठ हो रहा था न तूर्जो भाति न चंद्र तारकम ने विद्युतों भांति कुतोमग्नि तमेवभातम अनुभाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति मुंडकोपनिषद अर्थात ब्रह्म की परम ज्योति को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता चंद्र नक्षत्र और विद्युत भी नहीं इस अग्नि की तो बात ही क्या है उन्हीं के प्रभाव से सूर्य आदि सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं उन्हीं के प्रकाश के कारण स्थावर जंगमात्मक यह जगत प्रकाशित हो रहा है सुनकर उन्होंने कहा देखो बेटे वे हैं इसीलिए उनकी दीप्ति से समस्त दीप्तिमान हो रहे हैं उनके न रहने से सभी अंधकार है उनके सिवाय और कुछ नहीं है इन बातों को उन्होंने भाव में विभोर होकर इस ढंग से कहा कि सभी श्रोता मुग्ध हो गए महापुरुष महाराज को दमा रोग और एक हाथ की उंगली में एक जिम्मा था वह एक जिम्मा बढ़ता तो दमा घट जाता एक बार दमा बहुत बढ़ गया रात भर बैठे ही रहे सुबह उन्हें प्रणाम करने के लिए आकर एक साधु ने कहा महाराज आप कैसे हैं उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया मैं अच्छा ही हूं जब उन्होंने फिर से पूछा शरीर कैसा है तब उन्होंने और भी अधिक हंसकर उत्तर दिया ओह शरीर की बात पूछते हो वह तो अब वृद्ध और असमर्थ हो गया है इसलिए उसे अब कष्ट अधिक ही होगा किंतु मैं ठीक हूं अच्छी तरह हूं मुझे कोई दुख कष्ट नहीं है ऐसा जोर देकर इन बातों को उन्होंने कहा कि उपस्थित सभी लोग समझ गए कि यथार्थ में ही वे विधेय अवस्था में हैं उन सभी के हृदय में यह बात अंकित हो गई शास्त्र में कहा गया है अशरीरम वसंतम न प्रियाप्रिय स्पृशतः अर्थात शरीर धर्मवर्जित साधु को प्रिय और अप्रिय सुख और दुख छू भी नहीं सकते दाइबिल में भगवान ईसा मसीह ने कहा है हु हैज सीन द सन हैज सीन द फादर अर्थात जिसने ईश्वर पुत्र को देखा है उसने ईश्वर का ही दर्शन किया है श्री श्री रामकृष्ण के स्थूल शरीर का पुण्य दर्शन हमारे भाग्य में नहीं हुआ है किंतु उनके अंतरंग पार्षदों के अप्राकृतिक भागवती तनु का दर्शन कर हम लोगों ने भी उनके भीतर युगावतार भगवान श्री राम कृष्ण देव का ही दर्शन किया है